दोस्तों पावर सिर्फ स्ट्रेटेजी का गेम नहीं, ये टाइमिंग, पेशेंस और कंट्रोल का भी खेल है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जो वक्त का सही यूज़ करता है, वो ही असली मास्टर बनता है। इस चैप्टर में वो हमें लॉज बाई से अठाईस तक समझाते हैं। तुम कह सकते हो कि लॉज ट्वेंटी टू है, यूज़ द सरें कभी-कभी direct confrontation में जीतना possible नहीं होता। ऐसे में surrender करना defute नहीं, बलकि एक tactical move होता है। ये temporary weakness आपको long-term strength देती है। Law 23 है, concentrate your forces. हर जगा अपनी energy waste करना power को dilute करता है। Powerful लोग अपने resources एक जगा focus करके एक decisive strike करते हैं। Law 24 है, play the perfect courtier. कोटिया का मतलब है वो इंसान जो पावर के सेंटर के पास होता है। ये लॉस सिखाता है कि एटीकेट, चांम और डिप्लोमेसी के साथ पावर की गेम्स कैसे खेली जाती हैं। कोर्ट लाइफ और कॉरपोरेट लाइफ दोनों में ये स्किल इससे शेष है। लॉट 25 है रीक्रीएट योरसेल्फ। अपनी आईडेंटिटी को स्टैटिक मत रखो। ह Keep your hands clean. Powerful लोग कभी अपनी इमिज को dirty नहीं करते. वो controversial या risky काम हमेशा proxies या intermediaries से करवाते हैं. जब blame आता है, वो हमेशा safe रहते हैं. Law 27 है, play on people's need to believe to create a cult-like following. हर इंसान को किसी belief की जरूरत होती है. अगर आप उनके लिए clear vision create करते हो, तो वो blindly follow करते हैं. यही प्रिंसिपल लीडर्स और कल्ट फिगर्स यूज़ करते हैं। लॉ 28 है एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। अगर आप डिमिड होकर मूव करते हो, तो लोग आपको वीक समझते हैं। बोल्ड मूव्स लोगों को शॉक करते हैं और उनकी लॉयल्टी और फियर दोनों जीत लेते हैं। दोस्तों ये लॉज़ एक ही चीज़ अंडरलाइन कब surrender करना है, कब strike करना है और कब अपना image reinvent करना है यही decide करता है कि आप player हो या pawn और अब अगला cluster हमें और गहरा ले जाता है manipulation and human nature Green दिखाते हैं कि इंसान के emotions, desires और weaknesses को समझ कर power कैसे maximize होती है